पिंजरे में कैद चिड़िए कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन के बाहर चिड़िया मुक्त होकर पीली हवा पर तैरती वे धान के खेतों और पेड़ों और अनंत आसमान के चक्कर लगाती अरी को इन चिड़ियों के बारे में पता है और नहीं न इन चिड़ियों के बारे में पता है नहीं स्वच्छ पीली हवा के बारे में अरी को जो चिड़िया दिखाई देती है वो सब पिजरों में कैद है ये चिड़िया अपने खाने और पानी के लिए चिड़िया बेचने वाली औरत पर आश्रित होती हैं उन चिड़ियों को अपनी आजादी भूलने की ट्रेनिंग दी जाती है अरी भी चिड़ियों की तरफ खुद को कैद पाती है अरी का परिवार बहुत गरीब है।, है वो चिड़ियों वाली और चिड़िया खरीद कर उसे मुक्त छोड़ना चाहती है जिससे कि उसकी मनोकामना पूरी हो सके परंपरा के अनुसार ऐसा मानना है कि जो कोई चिड़िया को मुक्त करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है अरी को डर है कि उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे इसलिए उसने उसे अपने ज्ञान और अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करना होगा और अपनी मनोकामनाओं को पीली हवा तक पहुंचाने के लिए इसलिए उसे अपने ज्ञान और अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करना होगा अपनी मनोकामनाओं को पीली हवा तक पहुंचाने के लिए तभी उसे और उसके परिवार को गरीबी की जंजीरों से मुक्ति मिलेगी पिंजरे में कैच चिड़िए नॉम पेंट शहर के बाहर धीमे धीमे पीली हवा बह रही थी कंबोडिया में धान का रंग और सूरज की रोशनी हवा को पीला रंग देती थी उससे धान तेजी से बढ़ता था और बच्चों को कटोरे भर भरकर भात खाने को मिलता था हरि ने जीवन के साल भीड़ वाली सड़कों पर थे। रोजाना भात के साथ नमकीन मछली खाती थी वो शहर के बाहर कभी नहीं गई थी और उसने कभी भी धान उगते हुए नहीं देखा था दुकानदार और व्यापार, व्यापारी उससे कम्बोडिया की राजधानी के बाहर के हरी की हरी दुनिया की कहानियां सुनाते थे उनके अनुसार शहर के बाहर आजाद चिड़िए थी चिड़िए जिनके रंग हजार पतंगों से भी ज़्यादा चटकीले थे और जो नीले आकाश में मुक्त होकर उड़ती थी नॉम पेन तक पहुँचने से पहले वो हवा कोयले के धुएं और मोटरसाइकिल के धुएं के साथ मिल जाती थी फिर पीली हवा पीली साफ हवा सिलेटी और स्या रंग की हो जाती थी उस हवा में सांस लेना भी मुश्किल होता था गर्मियों में एक दिन अरी सुबह जल्दी उठी उसने अपने सोने वाली चटाई के नीचे हाथ डाला और तीन रील यानी रुपये निकाले उसने यह पैसे पैर पर्यटकों को फूलों की मालाएँ बेचकर कमाए थे अभी उसके माता पिता तीन भाई और दो बहनें जमीन पर ही सो रहे थे अरी ने हल्के से घर का दरवाजा खोला और वो बाहर निकली वो शहर के पुराने हिस्से में गई जो वॉट वार्ट पेन के नाम से जाना जाता था वहां पर बुद्ध विहार के पास व्यापारी अपनी अपनी दुकानें सजा रहे थे और पर्यटक महंगे होटलों और गेस्ट हाउसेस में सुबह का नाश्ता कर रहे थे चिड़िया बेचने वाली औरत ने अरी को कपटी निगाहों से देखा छोटी लड़की तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्यों आई इस समय तुम्हारे फूल खरीदने के लिए यहाँ कोई पर्यटक नहीं है आज मैं कुछ बेचने नहीं आई हूं अरिने कहा आज सुबह मैं तुमसे एक छोटी चिड़िया ख़रीदने आई हूं मैं उस चिड़िया को खरीदकर मुक्त तो छोड़ना चाहती हूं जिससे परिवार की खुशहाली के लिए मेरी मनोकामना पूरी हो यहां पर यही रिवाज है चिड़ियों वाली औरत ने जवाब दिया पर ब्रिटिश सपने तो धनी और शक्तिशाली लोगों के लिए होते हैं क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम सीधे घर जाओ फिर चिड़ियों वाली औरत ने अपने पिंजरे को एक तरफ झुकाया एक साथ सौ चिड़ियों ने छोटे छोटे बीज खाए और एक कटोरी में से पानी पिया चिड़िया बांस की सीखों पर तार के बने पिंजरे के अंदर बैठी थी वो एक तरह से जेल में बंद थी फिर भी पक्षियों के गीत गा रही थी अरी ने उन छोटे कैदियों की संवेदना को देखा छोटे कैदियों को संवेदना से देखा उनकी आवाज और गीतों में दुख भरा था हरी को खुद भी अक्सर अपनी जिंदगी उसी तरह लगती थी मैंने तीन रियल इकट्ठे किए हैं अरी ने कहा उसने वो पैसे उस बूढ़ी औरत के हाथ में रखे चिड़ियों वाली औरत ने उन सिक्कों को अपनी हथेली पर उल्टा और पुलटा गिना चलो अब तुम अपनी मर्जी की चिड़िया चुनो और उसे अपनी मनोकामना बताओ उसके बाद हरी ने तार के बने पिंजरे के दरवाजे में अपना हाथ डाला अंदर चिड़िए बांस की सीखों पर एक दूसरे से सटकर बैठ गई उस जेल में हरी अपनी पसंद की चिड़िया खोजने लगी अरी ने बहुत हल्के से फिर एक छोटी चिड़िया को कहा वो चिड़िया डर के मारे पिंजरे के कोने में छिपी थी हरी ने बहुत हल्के से फिर एक छोटी चिड़िया को पकड़ा वो चिड़िया डर के मारे पिंजरे के कोने में छिपी थी उस चिड़िया का मुंह खुला का, उस चिड़िया का मुंह खुला था और वो तेजी से सांसें ले रही थी अरी उसके दिल की तेज धड़कन को महसूस कर सकती थी जल्दी करो अपनी मनोकामना कहो और चिड़िया को हवा में छोड़ो चिड़ियों वाली औरत ने कहा अगर तुमने चिड़िया को जल्दी नहीं छोड़ा तो वो डर से मर जाएगी अरी के जहन में अलग अलग मनोकामनाएं घूमती रही फिर कुछ बड़बड़ाई और अपना उसने अपना हाथ ऊपर करके चिड़िया को छोड़ दिया शुरू में चिड़िया सीधे घरों की छतों और पेड़ों के ऊपर उड़ी अरी खुश हुई चलो उसकी दिल की इच्छा पूरी हुई फिर चिड़िया कुछ देर आसमान में मंडराई, अपने पंख फैलाकर वो फैला हवा के लहरों पर आकाश में ऊपर उठी ऊपर उठो अपने पंख पसारो और मेरी को पूरा करो अरी फुस खुशी अरी बेहद खुश थी बहुत दिनों बाद अब हंस रही थी उसने इस क्षण के लिए तीन रियल खर्च किए थे इस परम के लिए वो एक बहुत छोटी राशि थी चिड़ियों वाली औरत ने कुछ नहीं कहा वो सिर्फ उकड़ू बैठी रही फिर हुआ जो शायद पहले हजारों बार हुआ होगा उड़ती चिड़िया आसमान से उतरी बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई पत्ती पेड़ से गिरती है अन्य कई चिड़ियों के ही गीत गाने लगी उसकी आवाज ऊँची थी वैसे वो अकेली थी पर उसके आसपास सौ और चिड़िया थी उसके बाद चिड़ियों वाली औरत अपने अगले ग्राह का इंतजार करने लगी हरी को पक्का पता था कि अब उसकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी अगर वो चिड़िया उड़ी ही नहीं तो फिर उसके लिए नया भविष्य कैसे लाएगी वो चिड़िया अब जेल की आदी हो चुकी थी उस पिंजरे के जेल में उसे अपने लायक खाना पीना मिल जाता था अरी रोने लगी वो जितनी तेजी से संभव था घर की ओर रोते रोते दौड़ी वो चुपके से घर में घुसी भाग्यवश अभी भी सब लोग सो रहे थे ये हमारा पिंजरा है अरी ने सोचा और फिर वो दोबारा चटाई पर लेट गई उस चिड़ियों वाली औरत ने मुझे धोखा दिया यहाँ तस्वीर वही बनी रहती है बिल्कुल नहीं बदलती है वही नमकीन मछली और भात वही फटे कपड़े दरवाजे से सैकड़ों मक्खियों का आगमन काश मेरे भी पंख होते और मैं भी उड़ पाती अपने पंख उठाकर कहीं भी चली जाती कहीं भी हरी ने जोरों से कहा अरी को अपने गुस्से से आश्चर्य हो रहा था उसकी आवाज से परिवार के सभी परिवार के बाकी सदस्य अपनी नींद से उड़ गए उसके छोटे भाई का नाम था शेरी शेरी का मतलब होता है आजादी शेरी ने भी अपनी आंखें मिली क्या कुछ हुआ उसने पूछा अरी काफी परेशान थी और कुछ नहीं बोली शेरी ने उठकर प्यार से अपनी बहन के कंधे को छुआ फिर दोनों ने खुले दरवाजे के बाहर देखा जहां से तेज सूरज की रोशनी घर में आ रही थी पहले के दिनों जैसे ही बीते हरी पर परिवार की हालत सुधारने के लिए अपने सपने को कभी नहीं भूली एक दिन मैकोंग नदी के किनारे फूलों के गजरे बेचने के बाद अरी ने अपने दादाजी से पूछा मुझे यह बताएं कि एक व्यक्ति एक बार में कितनी मन्नतें मांग सकता है दादाजी बूढ़े थे उन्होंने कुछ देर सोचा गहरी सांस लेकर तुम एक सांस में जितनी चाहो उतने उतनी मन्नतें मांग सकती हो देखो एक गहरी सांस लो फिर धीमे धीमे सांस बाहर फूको अपनी सारी मन्नतों को उस एक सांस पर सवार होने दो अरी को लगा कि परिवार को लेकर उसके जहन में इतनी इच्छाएं थी कि शायद एक साँस में उन्हें कह पाना बहुत मुश्किल हो हाँ एक बात और याद रखना अरी जैसे हम चाहते हैं वैसे हमारी मन्नतें अक्सर पूरी नहीं होती एक बात और बताए दादाजी क्या आपको लगता है कि पिंजरे में बंद चिड़ियाँ हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकती हैं जरूर मेरी बेटी और उसके लिए तुम्हें एक भाग्यशाली चिड़िया चाहिए भाग्यशाली चिड़िया पिंजरे की सौ चिड़ियों में से मैं उसे कैसे चुनूं? यह सुनकर दादाजी मुस्कुराए। अरे याद रखना कि तुम्हारे नाम का मतलब है ज्ञान उसके बाद दादाजी ने और कुछ नहीं कहा हर दिन अरी को सिक्के बचाती थी और बाकी पैसे अपने पिताजी को देती थी खाली समय में अरी बड़े ध्यान से चिड़ियों के पिंजरे को देखती थी शुरू में तो उसे सभी चिड़िया देखने में एक समान लगी पर लंबे अरसे तक देखने के बाद उसे हर एक चिड़िया की विशेषताएं समझ में आने लगी कुछ शर्मिली थी कुछ दादागिरी करती थी उसे अपने दादाजी के शब्द याद थे उनमें से कोई भी चिड़िया उसे भाग्यशाली नजर नहीं आई जो उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके फिर एक दिन सुबह के समय हरी ने चिड़ियों वाली औरत को पिंजरे में एक नई चिड़िया रखते हुए देखा वो चिड़िया एक कोने में दुबक बैठ गई वो डरी थी कोई चुग्गा नहीं खा रही थी और न ही पानी पी रही थी चिड़िया में वो संभावना थी जिसे बाकी चिड़िया भूल चुकी थी अगले दिन सुबह सुबह हरी अपनी चटाई से उठी और मंदिर की चिड़ियों की तरफ दौड़ी वहां पर चिड़ियों वाली औरत अपनी सौ चिड़ियों के साथ पहले से ही मौजूद थी वो उकड़ू बैठी थी और अपने पहले ग्राहक का इंतजार कर रही थी मैं एक और चिड़िया खरीदना चाहती हूँ हरी ने उसे कहा तुम यहाँ से जाओ पिछले कई दिनों से तुम मेरी चिड़ियों को बहुत घूर घूर कर देख रही हो चिड़ियों वाली औरत ने कहा देखो मेरे पास चार रियल है जिनमें से जिनसे मैं वो होने वाली चिड़िया खरीदना चाहती हूँ हरी ने कहा तुम उस चिड़िया को छोड़कर भिजरे की किसी और भी चिड़िया को ले सकती हो औरत ने कहा अब तक अरी चिड़िया वाली उस औरत की सब चाले समझ गई थी अरी ने अपने हाथ उठाए वो मुठी में पैसे कसकर पकड़ी थी अरी ने अपना सिर हिलाया और कहा अपनी चिड़िया अपने पास रखो मुझे मेकोंग नदी पर एक और चिड़िया वाला पता है फिर अरी वहां से जाने लगी यह पुराना तरीका था सस्ते में चीजें खरीदने का जिससे वो अच्छी तरह वाकिफ थी पर उसमें कुछ जोखिम भी था अरी कब अभी अरी तीन कदम ही आगे गई होगी कि बूढ़ी औरत ने चिल्लाकर कहा अच्छा आओ पिजरे में से जो मर्जी चाहे वो चिड़िया चुनो ध्यान रखो कि वो कोने वाली चिड़िया बीमार है अगर तुमने उसे चुना तो मर जाएगी अरी ने बूढ़ी औरत को पैसे थमाए फिर उसने पिंजरे के दरवाजे में अपना हाथ घुसाया वो नई चिड़िया अभी भी काँप रही थी पर हरी के हाथ के सामने से नहीं हटी अरी ने उसे सावधानी से बाहर निकाला और फिर अपने पोरों से उसके को से सहलाया वो चिड़िया के दिल की धड़कन को आसानी से सुन सकती थी अरी ने चिड़िया के सर को चूमा उसने चिड़िया को अपने हाथ से ऊपर उठाया और फिर एक लंबी गहरी सांस ली उसने धीमे से अपनी उड़िया खोली एक छड़ के लिए चिड़िया एक क्षण के लिए चिड़िया सहमी फिर उसके पंख फड़फड़ाए और वो अरी का हाथ छोड़कर आसमान में उड़ी हरी ने धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ी और लगातार मांगी रही मांगती रही। काश मेरे परिवार को अच्छा खाना मिले नए कपड़े मिले और मेरे भाई को नौकरी लगे अब उसकी सांस खत्म हो रही थी काश पुलिस हमें परेशान करना बंद करे मैं दादाजी के दर्द का मलहम लौंगे अंतिम सांस में अरी को लगा कि उसने खुद के लिए तो कुछ मांगा ही नहीं था उसके अंतिम दो शब्द थे अधिक ज्ञान उसने कब से अपने सपना संजोया था स्कूल और मैं और बाद में यूनिवर्सिटी में जाने का वो चिड़िया के बड़े गोले में उड़ी चिड़िया वाली औरत काफ़ी परेशान हुई अरे खुशी से ऊपर नीचे कूदी छोटी चिड़िया वहाँ जाओ जहाँ पीली और निर्मल हवा हो जहाँ जमीन हरी हो अपने पंखों पर मेरी मनोकामनाओं को लेकर जाओ धीरे धीरे वो चिड़िया छोटी और, और छोटी होती गई वो पूरब की तरफ उड़ी जहाँ सुबह का सूरज नींबू के छिलके जैसा पीला होता था वरी को पता था कि एक दिन उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी हुँ, वो कब होगा यह बात अभी अनिश्चित है।